नमस्कार। लॉकडाउन का हमारे सफर का एक तिहाई सफर लगभग आज मैं आपके सम्मुख अपने बड़े श्री आशीष रॉय अपने साथी श्री अशोक सक्सेना और अपने भाई श्री देवेंद्र कुमार विचार कि कि आज का का दिन दिन हमारे पास यह सोचने का दिन है कि जिस तरह हम हम इस संकट की की घड़ी में एक में और हम अंदर की कुछ न कुछ अच्छाई निकलकर बाहर आई और शायद इतनी सारी अच्छाई मिलकर एक संगठित अच्छाई गई क्या यह अच्छाई बनी रहेगी अवश्य जाता है यह समय भी जैसे तो परंतु काम करने वाले अक्सर ऐसे की तलाश किया करते हैं। आप भी? मैं तो तो बैंक कर्मी ही जानता पता चलेगा रविवार का दिन कैसे गुजारा वो कहते, तो कहते हैं देर से सोकर उठे सो it's a compact mode so test our abilities sometimes we are faced with hard trials but when mankind has given a